जो वस करों तदपि न बढ़ाई मु यही बधे नहीं कछु मनुसाई कौल काम बस कृपिन अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा सदारोग बस संतत क्रोधी विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी निंदक जीवत सम प्राणी यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ा नहीं है मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है वाम मार्गी कामी कंजूस अत्यंत मूढ़ अति दरिद्र बदनाम बहुत बूढ़ा नित्य का रोगी निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला भगवान विष्णु से विमुख वेद और संतों का विरोधी अपना ही शरीर पोषण करने वाला पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी ये चौदह प्राणी जीते ही मुर्दे के समान है असिचारी खल बधन तो ही अब जनस उपजावि सुन सकोप कहनि चरना था अधर दसन दशमी जतहा था रे कपी अधम कपि छोटे बदन बात बल कहसी कट जल, जल कपी बल जाके बल प्रताप बुध जन जाके अरे दुष्ट ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता अब तुम में क्रोध न पैदा कर मुझे गुस्सा न दिला अंगद के वचन सुनकर राक्षस दांतों से ओठ काट कर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला अरे नीच बंदर अब तू मरना ही चाहता है इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है अरे मूर्ख बंदर तू जिसके बल पर कड़ुए वचन बक रहा है उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है अगुण अमान जानितुख अरुजुबते बिरास पुनिन स दिन मम त्रास दिन के बल कर गर्व तो ही ऐसे मनुजयन समझ समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया उसे एक तो वह उसका दुख उस पर युति स्त्री का विरह और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है जिनके बल का तुझे गर्व है ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं अरे मूढ़ जिद छोड़ कर समझ विचार करोधवंत कर। यति भय कपिंदा हरिहर हर निंदा सुनई जो का नाम को घात समान कट कुंजर दंड डोलत सभास से जब उसने श्री राम जी की निंदा की तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गोवध के समान पाप होता है वानरश्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए शब्द किया और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजाओं को पृथ्वी पर दे मारा पृथ्वी हिलने लगी जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भयरूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले गिरत संभार उठा जस कंधर भूतल परे मुकुट अति सुंदर कछुत हिलयि सवारे कछु अंगद प्रभु पास पवारे आवत मुकुट देखि कपिभागे दिन परिधि लागे रावण कर को संभल कर उठा उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर कर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए मुक्तों को आते देखकर कर भागे सोचने लगे विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा तारे टूटकर गिरने लगे अथवा क्या रावण ने क्रोध करके चार वज्र चलाए हैं जो बड़े धाये के साथ वेग से आ रहे हैं कह प्रभु जन दे राहू, असन के तुन राहो ये कि रीत दस कंधर के रे आवत बालित नय के प्रेरे तरक पवन सुत कर गहे आनि धरे प्रभु पास कौतुक देख भालुक पे दिनकर शरीस प्रकाश उहा सकोपि दसान धर प्रभु ने उनसे हंसकर कहा मन में डरो नहीं ये न उल्का है न वज्र है और न केतु या राहु ही है अरे भाई ये तो रावण के मुकुट है जो बाले पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं